श्री रामकृष्ण वचनामृत 19 अक्टूबर अठारह सौ चौरासी परिच्छेद निन्यानबे श्री राम कृष्ण कीर्तनानंद में त्रैलोक फिर गा रहे हैं साथ में खोल करताल बज रहे हैं श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करते करते कितने ही बार समाधि मग्न हो रहे हैं समाधि मग्न अवस्था में खड़े हैं देह निस्पंद है नेत्र स्थिर मुख हंसता हुआ किसी प्रिय भक्त के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं भाव के अंत में फिर वही प्रेमोन्मत्त नृत्य बाह्य दशा को प्राप्त होकर गाने के पद स्वयं भी गाते हैं यह अपूर्व दृश्य है मातृगत प्राण प्रेमोन्मत्त बालक का स्वर्गीय नृत्य ब्राह्म भक्त उन्हें घेर कर नृत्य कर रहे हैं जैसे लोह को चुंबक ने खींच लिया हो सबके सब, सब उन्मत्तवत होकर ब्रह्म के गुणानुवाद गा रहे हैं कभी कभी ब्रह्म के उस मधुर नाम का मां नाम का उच्चारण कर रहे हैं कोई कोई बालक की तरह मां मां करते हुए रो रहे हैं कीर्तन समाप्त हो जाने पर सब ने आसन ग्रहण किया अभी तक समाज की संध्यावली उपासना नहीं हुई है इस कीर्तनानंद में सब नियम न जाने कहाँ बह गए श्री विजय कृष्ण गोस्वामी रात को वेदी पर बैठेंगे ऐसा बंदोबस्त किया गया है इस समय रात के आठ बजे होंगे सबने आसन ग्रहण किया श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं सामने विजय हैं विजय की सास और दूसरी स्त्रियां श्री राम कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं और उनसे बातचीत भी करेंगी यह संवाद पाकर श्री कृष्ण कमरे के भीतर जाकर उनसे मिले कुछ देर बाद वहां से आकर वे विजय से कह रहे हैं देखो तुम्हारी सास बड़ी भक्तिमती है उसने कहा संसार की बात अब न कहिए एक तरंग जाती है और दूसरी आती है मैंने कहा इससे तुम्हारा क्या बिगड़ सकता है तुम्हें ज्ञान तो है तुम्हारी सास ने इस पर कहा मुझे कहाँ का ज्ञान है अब भी मैं विद्या माया और अविद्या माया के पार नहीं जा सके सिर्फ अविद्या माया के पार जाने से तो कुछ होता नहीं विद्या माया को भी पार करना है ज्ञान तो तभी होगा आप ही तो यह बात कहते हैं यह बात हो रही थी कि श्री वेणीपाल आ गए वेणीपाल महाराज तो अब उठिए बड़ी देर हो गई चलकर उपासना का श्री गणेश कीजिए विजय महाराज अब और उपासना की क्या जरूरत है आप लोगों के यहाँ पहले खीर मलाई खिलाने की व्यवस्था है और फिर पीछे से मटर की दाल तथा और और चीज़ें श्री राम कृष्ण हस्कर जो जैसा भक्त है वह वैसी ही भेंट चढ़ाता है सतोगुणी भक्त खीर चढ़ाता है रजोगुणी पचास तरह की चीजें पकाकर भोग लगाता है तमोगुणी भक्त भेड़ और बकरे की बलि देता है विजय उपासना करने के लिए वेदी पर बैठे या नहीं यह सोच रहे हैं